चक्षुशमोलियाँ पानी ब्रह्मयात्र महोदस्वणस्त ओम सावेदी केमो प्रतिशत द्वितीय खंड के, के चतुर्थ मंत्र का विचार हो गया था जिसमें कहा गया था प्रतिबोध विद इत्यादि शब्द से कहा गया था प्रत्येक बोध माने यहां विद्युवृत्ति उसके साक्षी रूप से जो आप जान जाता है वो भी ठीक ठाक है संग तो है उसका फल अमरद को भी प्राप्त नहीं माने अमरथ को पहले से ही है किंतु वो दबाव हुआ है उसको फांसना मैं अगर अमरमो भावना आ जाना आत्मज्ञापन फिलहाल और आगे की बातें करना चाहते हैं आगे देखो ये मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिला हुआ है चौरासी लाख युवा में कुछ कर्तव्य कर्तव्य विचार ऐसी होता है इस्लोक परलोक संबंधी साधन ऐसी हो सकता है इस्लोक तो सभी करेगा ही परलोक संबंधी साधन इसी शरीर हो सकता है बाकी शरीर नहीं हो सकता है देव शरीर आदि इससे ज्यादा बुद्धिमान है किन्तु तो वह आप साधन नहीं कर पाते तो भोग के लिए है तो यही एक ऐसा ऐसी सीढ़ी है चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते एक्चुअली ऐसा मिल जाती है वो भी क्रम से मिलना संभव भी नहीं कभी कभी एक ही योजना कई बार जाता है ऐसी स्थिति जैसे जल वृद्धि का कहानी तो पता ही है कितने बार भरित शनि में गए लगातार तीन बार गए तो जब इतने ज्ञानी पुरुष की हालत है तो हम लोग उनकी अच्छी हो सकती है इसमें बड़े अमल करके कार्य करना अगर इसी शरीर में रहते रहते हुए उस आत्मतत्व को प्राप्त कर लिया जाम सका बहुत बड़ा काम हो गया अगर इस शरीर को भी गवार दिया पशुबत् तो फिर महान भी नष्ट को प्राप्त होगा ये आगे को मंत्र करने वाला है ये बोलने वाला है इसमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए मनुष्य शरीर में ये एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा कर द्वार है मोक्ष के द्वार माना गया है ये बताने के लिए आर्ये कहना चाहते हैं ठीक है उत्तर वाक्य से अपेक्षित अथमा उत्तर वाक्य एक प्रसंग पूरा हो गया है आत्मज्ञान संबंधी आगे बोलना चाहते हैं विशेष कहना चाहते हैं और इसमें वैराग्य भी दिखाना चाहते हैं और ज्ञान की बातें भी करें ये एक मंत्र ऐसा मंत्र आने वाला है जिसमें वैराग्य दिखाकर और ज्ञान की बात करें उत्तर वाक्य से आगे वाक्य यचे अवेदित अथ सत्यमस्ती ऐसा वाक्य आने वाला है उसमें जो अपेक्षित अर्थ होगा उस वाक्य के लिए पूरा विषय होंगे उसको पहले जोड़ते हैं क्यों यह चेर अभी बोलना पड़ रहा है इसके लिए भूमिका के रूप में कुछ बोलना चाहते हैं कहा भाष्य में कहते हैं कष्टा फल सुरता दिशो संसार दुख बाहु ये प्राण विभा ये जन्म जरा वो आदि संपापति अज्ञान ये बहुत दुखी बात है कष्ट है ये बोलते बहुत दुख की बात है खेत की बात है फलू सब खेत बहुत दुख है सूर्य नीरियड प्रेता आदि सूर्य नाना प्रकार के चौराशियों हैं चार प्रकार बता दिया सामान्य रूप से सूर्य है नर है पीरियड है पशु आदि और प्रेता चार प्रकार के शरीर की चर्चा की है मान संपूर्ण चौरासी लाख योगी की चर्चा ऐसा मिल रहा है तो चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी आदि हो चाहे प्रेतादि हो, हो संसार दुखम होने से सब के सब दुखी है बहुतता है दुखी बहुतता है सुख यहां नहीं है सुख बुद्धि होती है मिलता दु, है दुखी है आज तक का होगा आपको भी होगा जिस विषय के लिए आप लालायी होंगे, गए सुख बुद्धि से गए आगे को धोखा दिया सभी में देवता स्वर्ग का राजा सबसे बड़ा माना जाता है वो भी दुखी होकर के कई बार सर्वेक्षणों को भागना पड़ा है जिसकी और उनकी बातें क्या करें तो ये कहा कष्ट बड़ा कष्ट है सूर्य तीर्य प्रेतावश्य होता है सूर्य योगी हो देव देव योगी हो चाहे मनुष्य योगी हो चाहे पशु पक्षी आदि का योगी तीरिया के रूप होते है मानी तेरसा हार चलता होता इसलिए तीर्य के कहते हैं प्रेतावेश प्रेत योगी हो मानी बायु भक्षण करने वाले बाई भी ऐसे होता होता संसार दुख बहुल संसार का दुख जो कष्ट है बहुलता है दुखी दुख मिलता है जहां भी जाओ रोना होता है आपको प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है सुख बुद्धि होती है दुख मिलेगा ऐसा प्राणी निकाय सुख प्राणियों के जो समुदाय है कोई भी समुदाय देखो चाहे देव समुदाय देखो चाहे मनुष्य समुदाय देखो चाहे पशुपष्टीय समुदाय देखो सब दुखी हो ये कहा जन्म जरावरण रोगाधि संप्राप्ति यही दुख है क्या है जन्म होना सबको जन्म होता है देवता को भी पैदा होना पड़ता है यहां कर्म करने के बाद आगे पैदा होगा सारे जन्म दुख और मरण दुख मृत्यु मृत्यु के समय के दुख को माने शास्त्र ही बताता है अपना अनुभव तो हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्यों अंतिम क्षण की बात है जन्म भूल गए मृत्यु का अभी आया है, आएगा तो फिर उसके बाद बता नहीं पाएंगे उस शास्त्र के द्वारा ही दम जाए जब मृत्यु दुख आएगा हम बता नहीं सकते कहीं तो एक सौ बिच्छू का दम कर में जितना कष्ट होगा आपको उतना दुख अंतिम समय होता है ऐसा दिया है मारो दुख और रोगा आदि और रोग आदि वही तो है जन्म से लेकर के मृत्युतम रूप तो, तो है सभी का कुछ न कुछ रोग सभी के शरीर पर होगा रोग से छुटकारा किसी को भी नहीं होगा कोई न कोई कुछ न कुछ बीमारी बताएगा कहीं न कहीं कमजोरी है कष्ट है कष्टाख रुपर्कृका सुर नरती प्रेतायशु संसार मुखबेश प्राण, प्राणी निकाय प्राणी के संदाय में जन्म जरा वा रोगादि संप्राप्ति कष्टा खंडू रोगादि की जन्म की प्राप्ति मरण की प्राप्ति वृद्ध अवस्था की प्राप्ति और रोगादि की प्राप्ति जो है तो बड़ा कष्ट खेत की बात है बड़े दुख की बात है ऐसे पा करके अगर उस अमृत को किसान कर लिया तो बड़ा अच्छा है नहीं तो ये जबन गया फिर वही विनाश के ऊपर जाएगा एक आंसर अतः यही वैसे मनुष्य हो इसलिए यही रहते रहे या आगे की बात करना चाहते हैं अच्छा टिप्पणी या पूर्व में टिप्पणी है पांच प्राणी निकाय सुधी प्राणी अंतर्गत तो सुदादी सजाती है ना समुद्र निकाय में एक समुदाय को तो निकाय बोलते हैं तो देवताओं का समुदाय हो चाहे असुरों का समुदाय हो चाहे मौत का समुदाय हो चाहे प्रयता का समुदाय सब समुदाय दुखी संसार है संसार ऐसा ही है ये कहा सदन विराम समुदाय निकाय निकाय सत सभी का समुदाय को नहीं रहते अपने अपने धर्म का समुदाय को निकाय बोलते एक देव समुदाय है एक प्रेत समुदाय है मनुष्य समुदाय है तिरक समुदाय है यह अमर पुरस्कार ने कहा है सदर्मियों का जो समुदाय है उसको निकाय सबसे बोला जाता है यह कहा अज्ञान है न चेत यह आवेदित महती स्मृति के इस अज्ञान के कारण ऐसे दुख प्राप्त हो रहा है क्यों यही स्मृति बोलने वाली है यह चेत अवेदित अथ सत्यम न चेत यह आवेदित महती ये बोलने वाली है अगर नहीं जान सका इस शरीर में उस आत्मत का अपने स्वरूप को नहीं समझ सका बहुत विनाश की स्थिति में है आगे ये बोलना है जी का मन का चेद्देदी अत सत्यमस्या वेदी नीतिमस्ती भूतेषु भूतेषु विचिधी भूते यद्यास्मा अमृता तो यह माने इस शरीर में इसी मनुष्य शरीर प्राप्त है क्योंकि शास्त्र बना हुआ मनुष्य शरीर में लिया है इसे यह शब्द इसी शरीर मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है यह चेद अभिचे यदि अव्यय है यदि इसी शरीर में अवेदित जान लिया वे दार्जू का प्रयोग कर दिया जुम्मलाकार का प्रयोग है अवेदित यदि जान सका इसी शरीर में अतः अरे तला यहां अथ शब्द तलाअ क्योंकि यदि यथ शब्द पहले है तथ्य आवश्यकता है अथा लगातार तला यह चेत अवेरी अथान सदा सत्यमस्तु सब ठीक ठाक हो जाएगा बड़ा काम हो जाएगा आपका अगर इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने स्वरूप को समझ सका तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्यों इस चक्कर से छूट जाएगा जो भाई से एक पंक्ति दी थी जन्म जारा वाला आदि दुख जिस जिसे मेरे जाना यही प्राप्त करना अभी वही प्राप्त मनुष्य शरीर ऐसे ही है अगर ये दुखों से मुक्त होना है तो अपने स्वरूप की जान होना आवश्यकता है उसके बिना कोई गति नहीं कहा सत्य मस्ती नचेत इवेदी यदि नहीं इस शरीर में रहते रहते आत्मा को नहीं जान सका अपने स्वरूप को नहीं जान सका आत्मा में बाहर में अपना स्वरूप ये जिस हम शीशा में देखते हैं हमारा स्वरूप नहीं वह तो पंचभूतों का स्वरूप है ये पंचभूत है जिसको हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं अपना स्वरूप को जहां नहीं जान सका इस शरीर में तो महदी विन बहुत महान विनाश की ओर से तो फिर वही चौड़ा चिकित्सा करना पड़ेगा कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई क्रम की बात भी नहीं एक ही योग्य हमें कई बार जाना पड़ सकता है स्थिति है छान लोग में अथ्यारे में पंचानवी विद्या का प्रसंग है वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति बताई हुई है इस चीज की स्वर्य भोगने के लिए अच्छे कर्म कर, अच्छा करके अच्छा कर्म करके स्वर्ग जाने वालों की गति बताई वहां तो खराब कर्म करने वालों को तो बात ही क्या ऐसी स्थिति है महान तो विनाश की ओर जाएगा इसलिए समझ जाना चाहिए इस शरीर में मनुष्य शरीर पा करके भोग विलास को न जाए अपना कल्याण की हो जाए ये कहना है तो जो विवेकी लोग होते हैं क्या करते हैं भूतेशु भूतेशु भूतेश, विचित्री धीरा भूतेशु भूतेशु भूतेश, विचित्र प्रत्येक शरीरों में से अलग करके आत्मा को अलग करते हैं भूतों को अलग करते हैं शरीर को अलग करते हैं जो पुरुष हैं विवेकी लोग हैं तो देखे के देखे की बोलते हैं आत्मा और अनात्मा के ज्ञाता आत्मा को अलग कर लेते हैं प्रत्येक शरीर में अनात्मा को त्याग देते हैं अपने विचार से भूतेश भूतेश विचित्र धीरा धीरा विवेकिन ज्ञानी ना जो ज्ञानी लोग हैं आत्मवत्ता लोग हैं सभी प्राणियों में से आत्मा को अलग चित्त अलग करके प्रत्याशन होता सभी प्राणियों से अलग करने पर एक ही आत्मसिद्ध होगा उसके बाद ये शरीर जब त्यागेंगे अमृता भवन जी विधेयक कैगल्य प्राप्त करते हैं कैगल्य सबका थोड़ा केवल से भावा पैगल्य अकेला होना अभी हम बहुतों के साथ हैं हम सोचते हैं अकेले हैं भारत सरकार जनसंख्या जनगणना में आए तो हम अकेले बताते हैं किंतु तो हम बहुतों के साथ हैं यहां देखेंगे तो बहुत कुछ है बहुत सही दि हमारे पास है पंचभूत हमारे पास है पूर्व शरीर है शुक् शरीर है कार्य शरीर है सारे कितने हैं प्रत्यय अस्पताल प्रत्यय लोक माने शरीर लोक्य थे कर्मफल उच्चते लोका शरीरम लोक शब्द कहता है उन शरीर शब्द कहीं कहे भूलोक आदि की चर्चा है लोक शब्द से अध्यात्म में चलेंगे भूलोक आदि से क्या लेना अध्यात्म में लोक का होता आत्म था लोक्य थे कर्म फल विज्यतेर हम शरीर को जहाँ बैठ करके जीवात्मा अपने कर्मों का फल का भोग करता है सुख का अनुभव करता है इसी को लोक कहा जाता है शरीर को अध्यात्मा को अस्तान लोक प्रेत करना ये शरीर से अलग होकर के पृथक होकर के क्या करते हैं अमृता भगवंती अमर हो जाते आत्मज्ञान का फल पता दिया भाष्या जी हैं तो बात भाष्य नहीं कहा था कष्टा सुरंग्रेतादिशंसा प्रबेश कालेश जन्मदराव रोगादी संप्राप्ति अज्ञात अज्ञान के कारण से कष्ट है कष्ट की बात है की बात है दुख की बात है अतः इसलिए सुब्रहण बोला न अतः अस्वाद का इसी शरीर में यही बात इसी शरीर में रहते रहते ही खेत यदि मनुष्य अधिकृता संबंध है मनुष्य एक अधिकारी है आत्मज्ञान के लिए अधिकारी मनुष्य है इसको एक मौका दिया जाता है अधिकृता मनुष्य अन्य एवं में अधिकार प्राप्त नहीं है यही है जिसमें आत्मज्ञान का अधिकार है क्यों शास्त्र इसी के लिए बना हुआ है शास्त्र से जानना है आत्मा कोई चकसीदादि का विषय नहीं है डाल में नमक चकमा जैसा नहीं है तो शास्त्र के माध्यम से समझ लिया तो समझ लिया नहीं तो नहीं समझ यह अतः इन्हो चेक मनुष्य यही इसी जन्म में रहते रहते यदि माने अधिकृत है जो अधिकारी है आत्मजान के अधिकारी है ऐसा मनुष्य समर्थ है समर्थ है वो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए समर्थ है शक्ति है इसमें कर सकता है आवश्यक करके छोड़ दे तो बड़ी दुख की बात है समर्थ समर्थ होता यदि अवेदित ये क्षेत्र यदि यदि अवेदित यदि जानता है किसको आत्मानुम अपने आत्मा को अपने स्वरूप को जानता है यदि जान सकता है आत्मान मैंने स्वरूपम स्वम रूपम स्वरूपम अपना स्वरूप को जानता है तो यथोत्थ लक्षण लक्षण बता दिया था प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में स्त्रोत्र से स्त्रोत्र विद्यादि शब्द से आत्मा का लक्षण बता दिया है कोई जानना है जानना उसी तरह से वो काम करता का है आपका अंक है इत्यादि जो बताया गया था स्रोत्र से स्रोत इत्यादि लक्षण आत्मा का लक्षण यही है कोई शिव कुछ आदि लक्षण नहीं है जैसे गाय का लक्षण गलत अम्बल इत्यादि बोलते हैं ऐसा यहां नहीं मिलेगा क्यों मेरे विशेष लक्षण स्रोत से टिप्पणी कहा स्रोतृ स्रोतपुंध इत्यादि ना उत्तम उत्तर रूपम है यह टिप्पणी बताया गया जो द्वितीय मंत्र प्रथम खंडी का द्वितीय मंत्र बोल रहा है स्रोत्रोत्र मन सोम इत्यादि सबों से बोला था उसी प्रकार से जो जानता है तो बहुत बड़ा काम होगा था अभी विदिधान दिद अब विदिदान यदि जान लिया आत्मा को तो यथोक् प्रकार प्रकार में बता दिया किस प्रकार से जानना है अन्य देव तत्विदिता तथो अता रिश् संबंध का प्रथम संबंध प्रकार भी बता दिया आत्मा स्वरूप भी बता दिया दोनों बता दिया है जान की साधन भी बता दिया किस तरह जानना है और किसको जानना है वो भी विषय भी बता दिया है एक का लक्षण विधि यथोक्त न प्रकार है यथोक्त प्रकार ट्रिप्पणकार बहुत है अन्नदेव तदविदिता इत्य प्रभाव रूपे नन्नदेव तदविदिता तथा अविता नदी यही है प्रकार उसको जानने के लिए विदित और अविदित से भिन्ना है अपना स्वरूप न विदित होता है न अविदित होता है यही क्या है और तरा अतः तदा सत्यम अस्तित्व त अस्थि सत्यम तब तो ठीक ठाक हो जाता है माने मनुष्य जन्मनी सत्यम अस्तित्व मनुष्य जन्म सफल हो जाता है उसका अगर आत्मा को जन्म सका तो सफल कर लिया उसने जन्म जीवन को जन्म नहीं अन्य मनुष्य जन्म नहीं अश्विन इस मनुष्य जन्म में अविनाशो अर्थवक्ता ये सत्यम का अर्थ करते अविनाश प्राप्त कर जाएगा अविनाश के अविनाश विनाश नहीं होगा अथवा अर्थवान हो जाएगा तो आत्मा रूपी अर्थ प्राप्त हो जाएगा उसको अर्थवत्ता जो मिलना चाहे पुरुषार्थ में जो मिलना चाहे मिल गया उसका अर्थवत्ता होगा अथवा सद्भाव हुआ अथवा लौकिक ख्याति भी हो जाती है उसकी लोग बोलते हैं ये साधु है अच्छा है बोलते हैं ऐसा भी बोलते हैं सद्भाव होगा परमार्थता का सत्य वित अथवा परमात्थ सत्य हो जाता है उसको हमें लौकिक भी सत्य हो जाता है सब लोग कहते हैं महाराज महाराज बोलते हैं इस वस्त्र को देखकर कर ऐसा बोलते हैं तो तो हम महाराज बनने के लायक हो कि नहीं हमें थोड़ा सोच करके चलना चाहिए कम से कम उनकी मर्यादा को तो हमें पालन करेंगे रखना चाहिए इच्छा रखनी चाहिए कम से कम जैसा समझ रहे हैं बुद्धे मृत्यु कम से कम जैसे लोग समझ रहे हैं उनका ख्याल है या भजन करते हैं आत्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं इनको खिलाने से हमें पुण्य होगा कितने दुख से कमाया हुआ धन लाके हमें खिला रहे हैं पिला रहे हैं गाने के लिए मकान बना के दे रहे हैं तो हमें भी कुछ सोचना होगा उस स्थिति विशेष ध्यान देना होगा अच्छा सत्य नचे यह अभी अगर नहीं जान सका इस मनुष्य शरीर में आ करके भी आत्मा को नहीं जान सका तो क्या होगा नचे यह जीव जीव जीवित होते हुई मरने के बाद तो जानने की संभावना ही नहीं है जीवित रहते भी बताते चेत अधिकृता अधिकारी भी होता हुआ मनुष्य अधिकारी है आत्मज्ञान के अधिकारी है अधिकृता अवेदी न अवेदी नहीं जानता है तो नीदी ग्रवांतारा महती दीर्घ लंबे चौरासी से युग में जाना है विनाश लंबे रास्ते में जाना पड़ेगा फिर आपको कभी यहां पहुंचेगा तो फिर ठिकानों में घूमते घूमते महदी मैंने दीर्घा अनंता कभी मान नाश होने वाले जो रास्ता है चलते रह गया ऐसा अमंता बृहस्पति विनाश अनम विनाश को प्राप्त हो जाएगा मने जन्म जरा चरा मरणादि प्रबंध विच्छेद रक्षण यही है विनाश होना आपको फिर पुनरअि जन्मम पुनरभि मरणम पुनर भी जन्मे जर रे शर्म यही चलता रहेगा आपका में चलते रहेंगे यही होगा कहा यही विनाश है जन्म जरा मरणादि जो प्रबंध है प्रवाह है इनका प्रवाह का अविच्छेद रक्षण एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक, एक, एक ऐसा चलना इसी में चलता रहेगा यही आशा है और जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम तथा ही बच अंतकाले बहुत दुखम तस्पात जाग भी जागे शंकराचार्य जाग ने ऐसा बनाया जन्म दुःख जरा दुख और व्याधि दुख और अंतकाल के दुख हाँ। महान दुख है ऐसा इसलिए जाओ अभी से जल जाओ ज्ञान में बैठ जाओ काम क्रोधा लय सर्वे देहे तिष्ठ तस्कर ज्ञान रत्ना पहाराया तस्मा जागही जागही क्षणा जा जागही जाता जावो जा। जा जा जावो अभी जावो मैंने अभी ऊपर हो जाओ जागो जा क्योंकि काम क्रोधाधि सारे के सारे चोर यहां बैठे हुए हैं चोर पहाड़ नहीं यहीं बैठे हो काम क्रोधालय सर्वे देहे तिष्ठ तस्कर सारे चोर यहीं बैठे हुए हैं किसके लिए चोरी ये क्या चोरी करते हैं क्या ज्ञान रत्न पहार जो तो आप विवेक रूपी रत्नों को चोरी ले करने के लिए बैठे हैं आपके लौकिक गांव पर चोरी नहीं करेंगे ज्ञान रूपी रत्न है आप आत्मा विवेक रूपी रत्नों को चोरी करने के लिए बैठे हैं तो चोर भीतर ही बैठे इससे सावधान हो जाओ जरूर शंकराचार्य होते हैं ठीक है चोरी है दूध जी जे जी मनुष्य शरीर में अधिकृत अधिकारी मनुष्य ही है शास्त्र के अधिकारी मनुष्य होता है शास्त्र के माध्यम से आप जाओ चाहे इस जन्म का अध्ययन होगा चाहे पूर्वजन्म का सर्वरादि होगा माने शास्त्र के बिना ज्ञान होना संभव नहीं है क्योंकि लौकिक विषय नहीं अलौकिक विषय हो जाता है वो तो शास्त्र के द्वारा ही होना है एक सामान्य भौतिक पदार्थ स्वर्ग को भी हम शास्त्र के बिना नहीं जान सकते हैं उस निर्व निर्विकार आत्म निर्विशेष निर्विकार आत्म को शास्त्र के द्वारा कैसे जान सकते हैं अबे अभी नींद नहीं जान सका तो तदा देवान महान विनाश को जान जन्म जरा मरणाली प्रबंध अविच्छेद लक्षण जन्म जरा मरण के प्रवाह जो चलना है जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो मर। मर। जैसे दिन रात का प्रवाह चलता है दिन के बाद रात रात के बाद दिन दिन के बाद रात रात के बाद जैसा चलता रहता है उसी प्रकार जन्म हुआ मरा मरा तो फिर हुआ केवल मनुष्य शरीर की जगह है भी नहीं कभी कुकर होगा कभी शुक्र होगा जैसे जैसे अपने कर्म का फल होगा यथा कर्म यहां जैसे कहा है जैसे चिंतन जीवन का और जैसे कर्म जीवन का उसके आधार पर आगे शरीर शरीर होगा माने जन्म और जन्म लेना में बहुत जात है ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म इस चक्कर में पड़ता रहेगा यही है संसार गति यही है संसार की गति यही है जन्म जरा बर लक्षण स्वरूप ही संसार की गति इसी को प्राप्त होगा चाहे वो ब्रह्मलोक पहुंचे चाहे वो मान नरक पहुंचे जन्म मरण तो रहेगा ही उसका जन्म मरण तो रहेगा ही रहेगा तस्माक एवं गुण, गुण दोष को भी जानते इसके जो गुण दोष को जानने वाला व्यक्ति गुण गुणदोष क्या है वेदन आवेदन वेदन जब वेदन आत्मवेदन हो गया तो गुण हो गया और आत्मा का आवेदन दोष हो गया आत्मा को जानना गुण होगा और आत्मा को जानना दोष जो जानने वाले हैं विचार उनको तो ब्राह्मण जानने वाले जो लोग हैं ब्राह्मण करके कहा भूतेशु भूतेशु सर्वभूतेशु या दीक्षा ने कहा भूतेशु भूतेशु दो बार बोला मान सारे भूतों में थावरेशु चरेशु चरा मानी थावर हो चर, चर होवर जन्म जो बोलते हैं चरा बोलते हैं ये चलने वाले न चलने वाले तो दोनों दोनों के भूतों में एकम आत्मतत्व ब्रह्म विचित्य एक ही आत्मतत्व को ब्रह्म रूप से अलग करके एक ही आत्मतत्व है ब्रह्म है वो उसको अलग करके सबसे अलग करके भूतों से अलग करके विज्ञा विचित्य करता है विज्ञा मैंने साक्षात्त्य साक्षात्कार करना ही विचित्य करता है साक्षात्कार करके धीरा मान धीरमत प्रत्यय मान व्यावृत्य व्यावृत्य ममह हम भावलक्षणादि लक्षार्थ अविद्यापार्थ यहाँ व्यावृत्त किसे होना है ये शरीर आदि में अविद्या के कारण जो हो रहा है अहमता और ममता ये दो से व्यावृत्त होना जिसमें मैं मेरा हट जाए ना हम देहा मे देहा इसमें पहुंच जाए ना हम देहा मैं पना काटना और ना मैं देहा मेरा पना काटना जिसका ऐसा हो जाए साक्षात्कार यही है ममा हम भार लक्षणार्थ अविद्यापार्थ यही अविद्या बोलते हैं शरीर आदि में महत्व और अहंता अहमता ममता को ये अविद्या बोलते हैं इससे मुक्त होकर के अस्त लोग शरीरादि से उपरां करके अद्वैता सर्वात्म तद्वैता सर्वात्म सभी आत्मा ऐसे भाव में पहुंचना सभी आत्मा ने एकता प्राप्त करना अद्वैत भाव में प्राप्त हुए लोग समता ऐसे लोग अमृता भगवंति अमर हो जाते हैं इतना क्योंकि मुंडको कंसर का सलो हवैतक परम मंत्र ब्रह्म ही प्रभावी जो कोई भी हो मनुष्य में कोई भी स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो जो कोई भी उस प्रमत्त तत्व तत्व को समझ सकता है तो वो ब्रह्म होगा ऐसा मुंह को बच रहा है ठीक है टिप्पणियां होंगे चार पांच है ना चार पद होंगे पांच ब्राह्मण यदि कहते हैं ब्राह्मण चंद्रभाष्यकार बोलते हैं प्रश्न उठा रहे हैं टिप्पणी का क्यों तो पहले एक सामान्य बोल दिया था यह वचन चाहिए मनुष्य अधिकृता समर्थ भाष्यकार की पंक्ति है उस की पंक्ति में ऐसा बोला हुआ है मनुष्य को मनुष्य मात्र के लिए कहा पहले अब ब्राह्मण के लिए विशेष बोल रहे भाष्यकार क्यों बोलते हैं इसके बारे में बोलते हैं आगे बात कहते हैं ब्राह्मण पूर्वम मनुष्य अधिकृता इधि सामान्य होता पहले सामान्य रूप बोल दिया था मनुष्य है अधिकारी है क्योंकि इसी पृष्ठ के सुरु के पंक्ति में प्रथम पंक्ति में है यही बच्चे मनुष्य अभिज्ञता समर्थासन इत्यादि यही लिखा हुआ है तो सामान्य रूप से बोल दिया मनुष्य मात्र के लिए बता दिया भेजिए अब फिर ब्राह्मण आकर के ब्राह्मण को विशेष क्यों लेना चाहते हैं संप्रति ब्राह्मण के विशेष अब ब्राह्मण को विशेष लेकर के बोल रहे हैं ब्राह्मण इत्यादि ने भूते भूते तो विशेष ब्रह्म केशु वेदन भारण लिखे इनको अवश्य जानना चाहिए बोझ देते हैं ब्राह्मण यही यहां अर्थ निकलता है पहले मनुष्य मात्र को अधिकार दिखाकर फिर विशेष ब्राह्मण शब्द जो बोल भाष्कार उसका होता है ब्राह्मण सभी वेदी है तो उसको तो किसी भी तरह से जानना चाहिए यही कहना है यहाँ दीक्षुपति अयम आशय है अब अभिप्राय बता चैतनिका क्या अभिप्राय है ब्राह्मण इतरो की अवेदित धन्योग नेद नास्ती भगवती घृणा कहते न अवेद नवेद नास्ति बलवदी घृणा अगर ब्राह्मण से इतर जाति का है तो भी अगर जान सकता है उस आत्मा वो धन्य है बहुत बड़ी बात है नावेदित ना अगर नहीं जान सकता है वो तो ऐसे शक्ति नास्ति बलवदी का महान घृणा नहीं महती घृणा नहीं है इतने घृणा की बात नहीं है ब्राह्मण आवेदित नाव बहुमान हो और ब्राह्मण यदि आपत्तत्व जानता है तो सम्मान के पात्र इतना नहीं होता क्यों और नचे महती घृणा और नहीं जानता है तो बड़ी घृणा होगी उसके क्यों ब्राह्मण ऐसा है गीता के अठारहवें अध्याय को आपने पढ़ा होगा समो दमस तप ज्ञान छिज्ञान सहितम ब्रह्म जन्म जन्म जात इसको समाधादी संपन्न है अन्य जाति के लिए समाधा करना पड़ेगा जन्म के बाद ब्राह्मण पूरे शरीर का होगा बाद में के कारण से वो छोड़ देता है दूसरे आचरण करता है अलग बात है किंतु जन्मजात प्राप्त है क्या समादी गुण स्वभाव अलंक जैसे अग्निगहा उत्पन्न उत्पन होते धुआं सात में होता ही है उसी प्रकार अगर ब्राह्मण जाति का होगा तो स्वभाव तो उसका गुण ही होता है जैसे सर्प का स्वभाव तो गुण होता है दसमा उसी प्रकार ब्राह्मण होता है सम्बोधम स्तप शौचम शांति देवच ब्रह्मचरियम अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभाव कर्म ये ज्ञान विज्ञान अस्तित्व ब्रह्मकर अहिंसा चाहिए में अहिंसा है ब्रह्मधर्म ब्रह्म सवाल तो जन्मजात है इसलिए अगर वो ब्रह्म को जान लेता है तो बड़ी प्रशंसा के पात्र नहीं माना जाता उसके कर्तव्य हैं, जन्मजात उसमें गुण दिया हुआ है और नहीं जान सका तो महान घृणा पात्र होगा और अन्य जाति होकर के जान लेते तो अच्छी प्रशंसा के पात्र नहीं क्यों अन्य सौर्यम के जो धृत इत्यादि अन्य जाति के लिए तो वो गुण को अलग करके समा आदि ला करके उस ब्रह्म को जानते तो महान पात्र होंगे वो सम्मान के पात्र बनेंगे और नहीं जान सकते हैं तो इतनी बड़ी घृणा नहीं क्यों उनके उन गुण नहीं है उनके पास उनके पास दूसरे गुण है सौर्य आदि क्षेत्रियों के लिए है कृषि आदि वैश्यो के लिए है इत्यादि है वो तो ब्राह्मण हो एक टीपर है अहम आशय ब्राह्मण इतरो ब्राह्मण से इतर हो क्षेत्रीय हो तब भी संचे अवेद यदि जानते हो वो लोग जानता है कोई तो धन जो नावे नाचे नचेत यदि नहीं जानता है वो तो की गर्भवती घृणा उसके ऊपर बलवान घृणा है कि जन्मजात गुण है उसके पास समतावादी समतावादी की तरह जानना नहीं है तो वो गुण नहीं उसके पास जन्मजात नहीं है बाद में आर्जन करना पड़ता है उसको गुणों को इसलिए अगर इतना करके जानता है तो महान प्रशंसा के पात्र हो जाएगा और नहीं जानता है तो इतनी घृणा की बात को नहीं कोई जन्मजात गुण है उसके पास समतवादी ब्राह्मण अवेरी न कागर लोहो अगर ब्राह्मण जाति का होकर भी जान लेता है तो कोई पूजनी इतना महान प्रशंसा के पाप में मारा जाएगा क्यों जन्मजात गुण है उसके पास समतवादी गुण न महती घृणा अगर नहीं जान सका तो उसके लिए भी घृणा इतने बड़े गुण मिलने के बाद भी परमात्मा की कृपा हो गई ब्राह्मण शरीर में समदवादी गुण के साथ पैदा होकर के भी उस आत्मपत्व को नहीं जान सकता है तो महान घृणा के पात्र होगा माने शर्म की बात है इसके लिए अवश्यम वेदतव्यम यही है ब्राह्मणात ब्राह्मण है ना अवश्य वेदित ब्राह्मण को तो अवश्य जानना ही चाहिए क्यों जन्मजात गुण दिया हुआ है परमात्मा ने समदात गुण यह कहना चाहिए चीता देखिए सत्यम माने कहा था सत्य हो जाता है यह चेत अवेदित अथ सत्यम अगर इसी शरीर में रहते रहते मनुष्य इस आत्मा को अलग कर सकता है शरीर इस आदि से अलग कर सकता है सभी भूतों से अलग करके आत्मा को अलग करके एक शरीर हमता ममता परित्याग करके चलता है तो ठीक ठाक हो जाएगा अच्छी बात होगी अमर हो जाता है कहा था तो सत्य शब्द का अर्थ करते हैं परमार्थ सत्य तो आत्मसत्य मिलेगा ही उसको दूसरा लौकिक सत्य भी मिल जाता कहता उसको ये नहीं कि खाने पीने नहीं मिलेगा मर जाएगा कुछ नहीं होगा ये बाप नहीं जितने घर बार के बैठे हैं केवल एक स्वयं बना के बैठे हुए हैं आत्मा के ज्ञान के लिए करके वास्तव में ज्ञान में फिर भी भगवान दे रहे हैं ना रहने को भी दे रहे हैं खाने को भी दे रहे हैं पहनने को दे रहे हैं रोटी कपड़ा मकान से आपको कभी अभाव नहीं किया है दे है। आप भले गलती करें परमात्मा गलती नहीं करते तो लौकिक सत्य भी मिल जाता है सामान्य व्यवस्था उसको सब मिल जाएगी और ख्याति भी मिलती है हाँ। सभी लोग इस वस्त्र को देख करके झुक जाते हैं आज भी ऐसा है लौकिक ख्याति भी होकर लौकिकों को सत्यम परमात्मा सत्य आत्मा तो मिलेगा ही मिलेगा उसको ज्ञान होने पर लौकिक सत्य मिलेगा ज्ञान ही लोग पूजा नहीं करते क्या पूजा करते हैं लौकिकों को सत्यम चिरम जीवनम लंबी आयु भी हो जाती है जो बजरंग भजन होगा उसकी आयु लंबी हो जाती है चिरम जीवनम और धाम धानवान भी हो जाता है जब लक्ष्मी पति का भजन करता हो तो लक्ष्मी भी आएगी जरूर आएगी उसके पास और केवल लक्ष्मी का भजन करने वालों की दुर्गति हो जाती है आजकल केवल लक्ष्मी के भजन वाले ज्यादा हैं क्यों जब लक्ष्मीपति का भजन करेगा विष्णु मानो विष्णु व्यापक व्यापक तत्व को विष्णु कहा जाता है विष्णु की व्यापक धातु है व्यापक होता है परमात्मा या विष्णु शब्द से बोलने से परिचन मत समझना तो लक्ष्मी पति का जब तो भजन करे विष्णु का भजन करे तो लक्ष्मी साथ में आएगी और पति के साथ जब लक्ष्मी आएगी तो गलत काम नहीं कर सकती हो दरदर के रहेगी ठीक ठाक रहेगी और जब अकेली लक्ष्मी आएगी, आएगी आपके घर में तो अपने वाहन में आएगी गरुड़ में तो आ सकती हो पति के बहन में आ नहीं सकेगी उसका वाहन है उल्लू तो जिस वाहन में आएगी आपको वही बना लेगी स्थिति है तो इसलिए धन वक्त आपके जीवन रक्षा संबंधी धन भी मिल जाएगा भजन करने लग जाएंगे तो कुछ कुछ नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचना आयु भी आपकी बनी रहेगी पहले बर्बाद नहीं पड़ेगा धन भी आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा आप जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए आवश्यकता है मिलेगा आपकी चाहना पूरा नहीं कर सकते भविष्य अपनी इच्छा से देख हैं सर्वभाव माने साधुभाव ख्या सर्वभाव का साधुभाव भी मिल जाता है मैंने ये संत है ऐसा बोलते हैं लोग भसन करने वालों को माने लोक में ख्याति भी मिल जाती है ऐसे भी मिलते हैं ख्याति भी मिलते हैं और परमार्थ आत्मा तत्व तो तो तो तो मिलना मिलना है यदि आत्मा तक तो जाना तो इतना तो लौकिक फल भी है परमार्थ फल भी माने परमार्थ फल जहां होगा साथ में अनुसंग हो आनुष्गिक होकर के लौकिक फल मिलता ही है जैसे कोई व्यक्ति आम की गुठली जमीन में गाड़ता है किस फल के लिए तो छाया बंदर उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुफत में मिलता है गाय आता है दूध पीने की इच्छा से तो गोबर गोपूत्र मिलेगा भी नहीं उसको गोपूत्र गो, गो के लिए आनुषंगिक फल होता है गोपूत्र के लिए गाय नहीं खरीदता किंतु तो दूध के लिए खरीदता साथ में गोबर गोपूत्र आदि मिलते ही है तो ऐसे ही यहां भी लौकी ख्याति भी आपको मिलेगी ये मत सोचना कि हम मजूरी में लग जाएंगे तो हमें बाह नहीं करेंगे लोग बडे बड़े महात्मा को तो बाबा नहीं कर रहे अच्छा एक तद अभी सर्वोम ब्रह्मविद्रोह थी किसुत के अर्थन होते थे यह प्रशंसा लिए कहा ये भी ब्रह्मदेवता के पास होता ही है यह तदि लौकिक संपत्तियां भी होती है एक तद अभी सर्वोम ब्रह्मविद्रोह होती थी स्तुत के अर्थन होते थे उसकी प्रशंसा के लिए बातें बताई गई है ब्रह्मदेवता की प्रशंसा को परमार्थ जो ब्रह्मरूप स्थिति इसको फलों अवश्य बलती वास्तव में जो ब्रह्मस्वरूप फल है वो तो अवश्य उसको होगा ही होगा एक आज इसका मतलब ये होता अच्छा। है अच्छा बात के आश्चर्य देखिए पूर्व है कितना आज नंबर कितना है छह नंबर पहले लौकिकों में लौकिकों में सत्य हूँ तस्वीर भी अपीर अयम अनास्था है अपी शब्द आस्था में नहीं है माने वास्तव में लौकिक फल के लिए वो भजन नहीं करता या अपी जो दिया है लौकिक मूझे अनास्था न वित्यते आस्था जैसे अनुसार अनास्था जिसमें कोई आस्था न हो लौकिक धन में आस्था नहीं हो अवश्य आ जाते हैं वो अलग विषय है यह कि लौकिक संपत्ति मिलेगी भजन कर बात नहीं वो स्वतः आ जाते हैं अनास्था में है अपी शब्द वो मुख्य निर्णय है कहा सत्यम स्प्रीहान फल बचते हैं मानी इच्छा के योग्य फल बता देते हैं लौकिक ख्याति भी आपको मिलेगी इत्यादि बात अगले बाकी से ब्रह्म देवेद्य पहले यह चेद अवेदित यदि अवश्य कर्तव्यता होती विपरीय विनाश कृत्य है कभी यह चेद अवेदित ये तो शब्द आया है मंत्र में किसके लिए अवश्य कर्तव्यता दिखाएंगे मनुष्य जीवन में आत्मज्ञान अवश्य प्राप्तव्य है नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है यही बोलने के लिए कहा यह चेत अवेदित सऊदाय श्रोति यार यह या हमारे अश्विन शरीर है इसी शरीर में चेत यदि अवेदित यदि जाना अपने स्वरूप को जाना यूँ अवश्य कर्तव्यता होती तो अवश्य कर्तव्यता है अनुपालनीय है ये कहने के लिए क्यों विपरीत बिना श्री अगर नचे यह अवेदित महती बिना विपरीत हो जाएगा नहीं जाना तो बिना सुनाई पड़ रहा है महती विनष्टी ऐसा समुदाय विनाश की ओर जाएगा महान विनाश भी सामान्य विनाश नहीं चेद अवेदिक इत्यादि वाक्य संग्रीतम गुजरात यह चेद अवेदिक इत्यादि बात का अर्थम जो संग्रह वाक्य था उसकी आगे व्याख्या करते हैं क्योंकि वाक्य राष्ट्र में संग्रह विवरण करके दो प्रकार से व्याख्या करेंगे प्रथा बनाई है एक कहा यह भाष्य में कहा यह हमारे मनुष्य जन्म नहीं जिस मनुष्य जन्म नहीं मनुष्य जन्म ही सति मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर सती अवश्य आत्मा भेदितव्य अवश्य आत्मा जानने योग्य है अन्य कार्य छोड़ कर के आत्मा में अपना स्वरूप अपने स्वरूप जानने योग्य होता है आत्मा जानने को होता है विधि इसी का विधान किया जाता है युष्ट शरीर में आत्मा अवश्य जानने योग्य है कर्तव्यता इस प्रकार यहां विधान किया जाता है कथम प्रश्न हुआ कहते हैं कथम इह चेद अवेदित विद्युत कथम यह प्रश्न है आगे कहते हैं इह चेल अवेदित इसी शरीर में यदि जान लिया माने विद्युत जान लिया तो क्या होगा अतः सत्यम परमार्थ तत्व सत्य माना परमार्थ तत्व अस्ति अभा प्राप्त हु हो जाता है परमार्थ तत्व आत्मतत्व जो वास्तविक है वो प्राप्त हो जाता है जान लिया तो तस्वन्म सफल हो गए प्राय सत्य का यही हुआ उसका जन्म सफल हो गया फल मिल गया आत्मा मिल गया मनुष्य जन्म का फल यही है अथत्व तो न सफल है कहा ट्रिप्पणी एक टिप्पणी यह चेद इत्यादि यदि सत्यम अवेदित अथवा तदा अस्थि अन्वय यदि सत्यम अवेदित सत्य को जानता है सत्य आत्मा है त्रिटाला बाधितम तो सत्यत्व उसको जानता है तो अथम कदा अस्थि तब क्या होगा सफल हो जाएगा ठीक हो जाएगा सब मनुष्य जन्म ठीक हो जाएगा ऐसा अन्यता बिना कहा आगे भाष्य बोलते हैं अथ मैंने तरा अथा सत्यम परमात्म सत्वम अस्थिर अवाप्तम अच्छा वो तो हो गया आगे न के अवेरी इस शरीर में होते हुए आत्मा को नहीं जान सका मनुष्य शरीर में होते हुए नहीं जान सका तो क्या होगा न विद्रवाह बृथई का जन्म उसका जन्म व्यर्थ है व्यर्थ है उसका जन्म ये हो जाता है अभी तक केवल व्यर्थ मात्र रहे हैं। और भी बातें महती विनष्ठी महान विनाश हो जाएगा आत्मज्ञान आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता तो केवल व्यर्थ ही नहीं है जीवन ऐसे खोना ही नहीं है वो उल्टा दंड भी मिलने वाला है महाविनाश होगा महति बिनाष्ठिर महान विनाश हो, हो महान विनाश तो है माना जन्म जराना मेरे के चक्कर में पड़ते रहना यही महान विनाश है न जाने कितने बार जन्म जरा मरने के चक्कर खाते खाते खाते खाते खाते यहाँ एक बार मौका मिला हुआ है तो गमाया तो फिर चक्कर में बना ये महाविनाश है कौन विनाश है उनका जन्म मरण प्रबंधा विच्छेद प्राप्ति लक्षण यही है जन्म मरण का प्रबंध जन्मो बरो जन्मो बरो जन्मो बरो जैसे दिन और रात का प्रबंध होता है प्रवाह होता है दिन के बाद रात रात के बाद दिन वैसे जन्म विवाह मरण मरणवा जात से ध्रुव वृत्ति ध्रुव जन्म वृत यही चलता रहेगा और अच्छे योजना में हमेशा भी नहीं है कभी कुकर में कभी शुअर में कभी कहा जाना पड़ेगा पता जन्म व प्रबंध अविछेद प्राप्त लक्षण अविच्छेद निरंतर चलता रहेगा जन्मो परो जन्मो परो जन्मो परो यही चलता रहेगा प्राप्त होना यही है वहां विनाश है श्या अत यार ऐसा है इसे तस्मात अवश्य तेरा जय आत्मा इसलिए क्या करना जन्म मर्ण को प्रबंध को विच्छेद करना है आगे जन्म मर्ण का विच्छेद जा, हो जाएगा जन्म मर्ण का अभाव हो जाए इसलिए आत्मा आत्मा जानने युक्त है जा. आत्मा को जानेंगे तो आगे के लिए समाप्त हो जाएगा जा, जन्म वर्ण का चक्कर समाप्त हो जाएगा एक ज्ञान होता है आत्मा ज्ञाने का तो केम से आदि प्रश्न होगा महाराज ज्ञान से क्या होगा फिर अज्ञान से तो बता दिया विनाश होगा नचे वेदित महति तो ज्ञान का फल क्या होगा फिर ये अवेदित अथ सत्यमस्तु ज्ञान से क्या होगा ज्ञान का फल क्या है ये पूछा ज्ञान सी उच्चते दो तीन के टिप्पण नचे तो अज्ञान महान विनाश सो हो गया ज्ञान का विषय हो गया नचे वेदित महती विनाश क्या महाविनाश यह सिद्ध हो गया अज्ञान का फल आत्मा को जाने से विनाश हो जाएगा जन्म के चक्कर में पड़ेगा तभी ज्ञान फल वाली वक्त करते हैं तो फिर अज्ञान का फल जैसे बता दिया यहां महाविनाश और ज्ञान का फल भी तो कहा चाहिए ना ये क्षमता है पर प्रति आशा राम ऐसा अभिप्राय वाले पूछता है पूछता है ज्ञाने तो किम से आप किम से जन्म सफाफल में उचित आप जन्म सफल हो जाता बोलते हैं क्या क्या मिलेगा वहां ये प्रश्न होगा उचित ज्ञान से हो जाएगा अगर आत्मा को पहचान लिया तो सारे भूतों से आत्मा को अलग करेगा भूतेश भूतेश इत्यादि कहा भूतेश भूतेशु, भूतेशु, भूतेशु, भूतेशु चराचरेषु केवल इसी शरीर में पूरे शरीरों से आत्मा को अलग कर लेगा चर अचर दो प्रकार के शरीर माने जाते हैं चराचर बोलते हैं थावर जंगल बोलते हैं तो चराचर चलने वाले को चर बोलते हैं न चलने वाले को अचर बोलते हैं चराचरे शु सर्वेश्वर सभी में अलग कर देगा एक ही आत्मतत्व विचित्य अलग कर कर कर। नहीं है विचित्य विचित्र का कर प्रथम निष्कृष अलग करके एकम आत्मतत्वम सभी भूतों से एक आत्मतत्व को अलग करके एकम आत्मतत्व प्रथम निष्कृष्य एक आत्मतत्व को निकालता है और संसार धर्म अस्पृष्टम किसी संसार धर्म से पृष्ठ नहीं है छूटा नहीं है पर नहीं आत्मा में न लिप्ट थे लोग दुखी न पाइए पथाएगा संसार धर्म कोई धर्म अस्पृष्ट आत्म भाव और उस आत्मा को उस मान चरा कर अलग किया हुआ आत्मा को अपने से भिन्न में अपने स्वरूप रूप से जान, जान करके फल होगा अमेरिका अर्थात का धातु नाम कहते महाराज ये जो विचित्र शब्द का अर्थ है धातु है तो यहाँ उपलब्ध अर्थ कैसे आया? गया आपने अर्थ खींचते खींचे बीचते का अर्थ त्रिखंड निष्कृष बोला करते करते उपलब्ध बोल दिया तो ऐसे अर्थ कैसे निकाला भीपूर्वक चिया चाय धातु है चिया चाय ने धातु का अर्थ एकत्रित करना होता है इकट्ठा करने के लिए प्रयोग होता है वे उपलब्ध का कैसे हो गया उपलब्ध का अर्थ आया तो उत्तर देते हैं अनेक अर्थक धातु धातु अनेक अर्थ वाले होते हैं जितने धातु धातुपाठ में आपको अर्थ निर्देश किया है इतने अर्थ नहीं होता और भी सारे अर्थ है धातु के वो तो दिग्दर्शन के लिए एक अर्थ निर्देश कर दिया आपको धातु का अर्थ इतना मत समझो। नहीं तो जितने अर्थ आपको निर्देश है धातुपाठ में कितने धातु सब मिलते दो हजार के आसपास है तो दो हजार आदि अर्थ होंगे धातु का और अर्थ निकलेगा क्रिया पद में जाने कितने अर्थ निकालना पड़ता है ये स्थिति है अनेकार्थत्व धातु नाम पाणिनि जी स्वयं बताते लोग अंतिम समय में ऐसा बोल गए धातु नाम था धातु नाम अनेकार्थत्वाद ऐसा बोल दिए जाते हैं क्योंकि व्याग्र शब्द का व्यपत्ति बना रहे थे पाणिजी ऐसा बोलते हैं बी और आम पूर्वक घृधातु से कप्रत्यय करके व्याग्र शव बनता है धात्य उपसर्गीय सूत्र कप्रत्यय करता है उपसर्ग उपसर ऊपर जो है बी और आ है घृ धातु है घ्रा गतिगमगन है चलने अर्थ में शूम्य अर्थ में दो अर्थ में धातु होता है प्राणाध गति और दमन कहते हैं सायन और समय का पाणी के घूम जंगल की तरफ जा रहे होते कहानी बनाई लोगों ने तो उधर से लक्ड़ लगा आ गया था भोज लेकर उसने कहा जागरा आगक्ष थी ऐसा बोला भागा ऐसा बोला तो पाणीजी जी दैया रहे वो अपने जागरण शब्द की भी उत्पत्ति बनाया हैं जागर का क्या होता है भी मैंने विशेष है ना आपने सहनता जिग्रती की ध्यान विशेष रूप से संपूर्ण रूप से जो सूंगेगा उसी को पाकर बोला जाएगा खाएगा तो भाई नहीं सूंगेगा ऐसे ही बुद्धि हो गई तो ऐसे करते करते नजदीक आ गया आएगा तो फिर खाने लग गया तो ओ खा रहे <laughs> तो धातु ना मैंने कहा ऐसा बोल जाए करके बोलते हैं लोग अब सही है कि झूठे पता न ऐसे लोग कहानी बनाई लोगों ने अनेक अर्थ अब धातु धातु का अनेक अर्थ होता है बात है एक ही अर्थ नहीं होता अनेक अर्थ होता है तो यहाँ पर चिया चयन धातु का अर्थव उपलब्ध करता है आत्मा को प्राप्ति करके आता है न पुनश्चित्व आती संभव है वहां धातु है विचित्र है किंतु चयन करके संभावना नहीं है ईदों का नीचे ऊपर करके ढेर लगाया जाता है इस तरह से आत्मा को तो ढेर लगाना होगा सारे भूतों के आत्मा को ढेर लगाना संभव नहीं है निर्विकार है तो उसको संभव नहीं एक कहा न पुनश्चित संभव चित्तवाचित करते चित्वा आ नहीं सकता तो निर, है विरोध आत्म विरोध होगा क्योंकि निर्विशेष है निराकार है उसको चयन करना ईटों के ढेर लगाने के समान असंभव है विरोध है धीर धीम्त विवेक न कौन कर सकते हैं काम सारे भूतों से आत्मा को अलग करना कौन कर सकते हैं धीर पुरुष विवेकी पुरुष जो होंगे जो तो आत्मा अनात्मा के मान विशेषज्ञ बने हुए हों स्पेशल लिस्ट बने हुए हों जो तो लोग आत्मा अनात्मा के बारे में वही कर सकते हैं बाकी ऐसे सम्मान लोग नहीं कर सकते धीरा धीमत विवेकीन जो बुद्धिमान है विवेकी लोग हैं वो कर सकते हैं विनिवृत्त बाह्य विषय अभिलाषा है वही लोग आत्मा और अनात्मा को पृथक कर सकते हैं जिनको बाह्य विषय भौगोलिक इच्छा समाप्त हो गई क्योंकि बाह्य विषय को की जिनकी इच्छा होगी आत्मा और अनात्मा को मिला करके उनको रखना पड़ेगा हाँ तभी यह भोक्ता बनकर के काम विषय भोग पाएगा वो तो बनाए रखेंगे आत्मा आत्मात्मा को एकता बनाए रखेंगे वो तो आत्मा आत्मात्मा की ढेर नहीं कर सकते बाह्य विषयों की अभिलाषी लोग इसलिए कहा विवेकी वही है विनिवृत्त बाह्य विषय अभिलाषा विनिवृत्त हो गई बाह्य विषयों की अभिलाषा मानी इच्छाएं जिन लोगों की वही होते हैं भी बाह्य विषय से घृणा हो गई जैसे उल्टी हो जाए तो कितने दिन का भूखा और खाने की इच्छा नहीं होती उसकी अभी अब उल्टी हो गई अपनी उल्टी है तो कितने दिन का भूखा फिर भी खा नहीं सकता ठीक इसी प्रकार विषय से इसकी घृणा हो को जाए कोई लोग जान सकते मात्मा को आगे प्रेत की आसमान अमृता भवंती चतुर्थ है उसका अवत्या प्रेत किया मैंने मृत अस्मात लोटा जैसे शरीर से अलग हो करते लोटा शरीरार शरीर आदि अनात्म लक्षण शरीर आदि से अलग हो जा मरने के बाद मरना नहीं जीते जी मरना है ये विवेक से मरना अलग हो जाना मरना माने क्या शरीर थोड़ी से सूक्ष्म करना या आत्मा आत्मा का विियोग कर देना अलग करना यही मरना है इस तरह से अस्मात लोकार शरीर आदि अनात्म लक्षणा शरीर आदि जो अनात्म स्वरूप इनसे व्यावृत ममत्व तो अहंकार आई पर मरना इनसे व्यावृत हो गया अहंकार और ममकार इसमें दोनों लगता, है। दोनों लगता है मैं और मेरा मेरे शरीर को बोलते हैं मैं भूखा हूं प्यासा हूं बोलते हैं, मैं मेरा दोनों लगाते हैं मैं जाता हूँ शरीर को मैं शब्द का प्रयोग और मेरे शरीर में कष्ट है ऐसा बोलते मेरा शरीर षष्टी लगाते हैं मैं मेरा बोण होता है बांगी मेरा बना होता है, है।, है। इसी का नाम है संसार यहाँ से व्यावृत होगा या वहां अहम तो को समाप्त करके सम्प्रित करता अमृता में ऐसे जो कर सकेगा वो अमर हो जाते हैं अमर धर्म नित्य विज्ञान अमृत स्वभाव ये भगवंती नित्य विज्ञान अमृत स्वभाव भी होंगे क्योंकि जब तक इसे चिपटे हुए थे तब तक अपने को मरने वाला समझते थे इससे अलग होने पर अपना स्वरूप अजर अमर रूप में पाते हैं तो नित्य विज्ञान स्वरूप पाते हैं अपने नित्य विज्ञान अमृत स्वभाव ये भगवंती ऐसे भगत ने कहा ठीक विरोधा हाँ। एक चिन्हते चयन से ऊर्व अभवेश विवेश असंभवा थे विरोधता तीय क्योंकि यहां पर चिए चयन धातु है विचित्र भीपूर्वक चियन चयन धातु है तो आपको ला आदेश हुआ है कुछ हुआ है स्थिति है तो यह विचित्र का अर्थ विशेष रूप से चयन करके अर्थ ऐसा चाहिए। आना चाहिए सामान्य अर्थ आना चाहिए धातु का अर्थ माना सारे भूतों से तो आत्मा को ढेर लगा करके अर्थ आना चाहिए चंद्र वार्ता आने सकता करते ईटे तो जो होते हैं सांश आता अर्था को वाले होते हैं और आत्मा निरवैध है निरंश है एक एक ही है आत्मा उसमें एक दूसरे का ढेर लगाना बनेगा नहीं विचित्र का अर्थ सही यह अर्थ निकलेगा नहीं और दूसरी बात एक है दूसरी बात क्या विरंशन अंश भी नहीं है अवैध भी नहीं है अवैध रही है चिन्ह मात्र चेतन मात्र है वो जड़ पदार्थों में होता है चयन शहर चयन से होने का क्या होता है निवेश ऊपर नीचे भाव से बैठाने का बोलते हैं चयन जैसे ईटे का चयन करते हैं लोग धान लगाते हैं इस प्रकार हो नहीं सकता इष्ट का आटों का होता है ऊपर नीचे करके घेर लगा करके एकत्रित करना ऐसा बन नहीं सकता आत्मा ने से कहा कि यहां पर इसका अर्थ किया उपलब्ध है सभी भूतों में आत्मा को प्राप्त कर यह अर्थ किया विचित्र का अवतरण भाष्य है थोड़ा अवतरण आए थोड़ा ठीक है उत्तर ग्रंथ ऐसी प्रतीकम आ रहा है तात्पर्य आगे का ग्रंथ अब तृतीय खंड आरंभ होने वाला है, एक कहानी के रूप में आएगा आगे कहानी के रूप में आना है यक्ष आदि के संभाव दिखाएंगे यहाँ यक्ष का सम्वाद दिखाएंगे ऐसे कैसा होता है तो उत्तराखंड का होता है तृतीय खंड आने वाला तृतीय खंड प्रतीकों आ प्रतीक ले रहे हैं भाष्य का अब उत्तर ले रहे हैं तात्पर्य आप पहले तात्पर्य बताते इसका तात्पर्य क्या है ज्ञान कांड पूरा हो गया है आगे तो कहानी है अर्थवाद वाक्य आने वाला है उसके बाद चतुर्थ चतुर्थखंड में थोड़ी उपासना का चर्चा करेंगे और हो चुका है तो ये अर्थवाद वाक्य से क्या लेना है उपासना से क्या लेना है एक, इसका तात्पर्य बताते हैं क्यों इसको बताना पड़ा तात्पर्य अविभक्षितात्पर्य मुख्य तात्पर्य आत्मज्ञान होना था हो चुका है ये विभक्शित नहीं है गौन तात्पर्य है भाषण में कहते हैं ब्रह्म देवे विजिज्ञ एक मंत्र आएगा आगे उसके प्रतीक है ब्रह्म देवे विजिज्ञ ऐसा ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त किया विजिज्ञे जी जय धातु है लीट लगा रहे भी उपसर जाए क्योंकि यहाँ सन लिटोर् एक सूत्र आता है मैंने अभ्यास से परे कुत्तो हो जाता है सन परे हो चाहे लीड परे हो जी जाए धातू को अभ्यास से परे हो तो कुत्तो हो जाता है सदैव को घृणना तो सूत्र के अधिकार में सनलिटोर से सूत्र आता है कुत्तो हो जाता है तो प्रभाव ग हो गया है विजिज्ञ बना हुआ है आगे यहाँ रखा है एगनिका प्रश्न को उसे ब्रह्मा देवेवी विभाव प्रसिद्ध है ब्रह्मा ने विजय प्राप्त किया किसके लिए देवताओं के लिए संग्राम दिखाएंगे वहां पर ये देवताओं जीते बोले देवता नहीं जीते देवता के भीतर में जो पैदा हुआ अंतर्यामी आत्मा है उसने जीता है माने अंतर्यामी जैसे जैसी बुद्धि दी वो बुद्धि के आधार पर देव माने शरीर आदि लड़े लड़ने पर विजय हुआ अंतर्यामी रूप से बुद्धि दी वो बुद्धि के कारण जीत गए ये बोलना है क्योंकि उनका अभिमान हो जाता है कि हमने जिता ने हम शरीर को ले लेते हैं वो हमने हमारी महिमा है हमारा विजय है ऐसा नाम हैं तो परमात्मा को ख्याल आया कि अरे इनको घमंड हो गया इनके घमंड नाश करना चाहिए करके फिर आगे कायम चलती है ये बोला था तो। ब्रह्म देवेदे दे विज के इत्यादि वाक्य आएगा ये प्रतीक है पूर्व में कहा था अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानतम इत्यादि श्रवणार्थ एक शंका आ जाती है अभिज्ञातम विजानताम ऐसा आया था यश्यात मतन, मतन मतन दशा ये दिव्य खाने के शुरू में था बोल रही थी अभिज्ञात जानने वालों के लिए ब्रह्म अभिज्ञात रहता है अच्छा न जानने वालों के लिए विज्ञात होता यह ऐसा सुनने पर एक शंका आ जाती है न जानना माने अभिज्ञात रहना एक तो गाय चलाने वाले ने इसमें कोई भेद उनको भी अभिज्ञात है इसमें भी अभिज्ञात है यही ये यह शंका है अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम इत्यादि सर्वादी इत्यादि मंत्र सुन चुके हैं द्वितीय खंड के शुरू में सुन चुके हैं तो यह अस्थि तब विज्ञात होती वह जो वस्तु है वह विज्ञात होता है विज्ञान विज्ञातम प्रमाण प्रमाण के द्वारा मान चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे अन्यादि प्रमाण के द्वारा जो वस्तु हो वो विज्ञात होता है ये लौकिक नियम है प्रमाण के द्वारा जाना जाता है जाना जाता है कौन जो वस्तु हो और यत्नास्थित जो वस्तु न हो वो प्रमाण से नहीं जाना जाता है तो यह प्रमाण से नहीं जाना जा रहा है क्योंकि अभी क्या भी जाना करके श्रुति प्रमाण जब है ये बोल रही है तो और प्रमाण क्या लेंगे यदनास्ती तथा अभिज्ञात प्रमाण जो यदि नास्थी प्रमाण द्वारा जो नहीं होता है वो अभिज्ञान होता है सस विशा कल का जैसे खरगोश के शिण किसी प्रमाण से भी नहीं जाना जाता वो नहीं है वैसे आत्मा भी नहीं है ऐसी शंका हो सकता है क्योंकि प्रमाण प्रमाण जब बोल रही है विज्ञातम अविज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम जानने वालों के लिए अविज्ञात रहता है तो जानता नहीं है वो इसका मतलब खरगोश के सिंह का जैसा है सश विषा कहता हूं अत्यंत अवेवास सामान्य नहीं अत्यंत असत पदार्थ उच्च पदार्थ है ऐसा है आपका माने केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं है जैसे खरगोश करके शब्द प्रयोग करते हैं वस्तु नहीं होता ठीक ऐसा ही है ऐसे शंका हो सकती है अत्यंत नृष्ठ ऐसा देखा है जो प्रमाण द्वारा नहीं जाना जाए वो अत्यंत असत देखा गया दे। जैसे खरगोश का सिंह तो इसी प्रकार तथा इदम ब्रह्म इसी प्रकार यह जो ब्रह्म है ब्रह्मम शब्द है नप है इधम ब्रह्म ये जो ब्रह्म है अभिज्ञातत्व आदि ब्रह्म भी अभिज्ञात है जैसे सर्वोच्चासन अभिज्ञात है वो अत्यंत असत है इस प्रकार ये ब्रह्म भी अभिज्ञात है तो अत्यंत असत होगा नहीं होगा केवल शब्द प्रयोग होना जिसको योग सूत्र में विकल्प सब दिया है तो तथा यदम ब्रह्म अभिज्ञात अभिज्ञात होने से क्योंकि अभिज्ञातम विजातम भी बुला हुआ जानने वाला जो अभिज्ञात होता है स्मृति बचन सुन जाया है इसलिए बोलता है अभिज्ञातत्व तो असद असत ही होगा ब्रह्म नहीं है तुच्छा है माने असत माने कुछ भी नहीं जैसे खरगोश के सिंगर उस तरह का है नहीं है केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु सुन्य होता है मंद बुद्धिना यदि मंद बुद्धिना ज्याोह हो माता ऐसा मंद बुद्धि वालों के लिए मुहर पैदा ना हो जाए अच्छे बुद्धि वाले तो समझ गए हैं अभिज्ञातम विजानता बोला है तो जानने वालों के लिए अभिज्ञात कुछ जानता होगा वो मंद बुद्धि वालों को ऐसी शंका हो सकती है एक आखला शंका कि जो वस्तु है प्रमाण द्वारा जाना जाता है जो नहीं है उसको नहीं जाना जाता जैसे जो वस्तु है वो प्रमाण से जाना जाता है जैसे घटाजी घटाजी वस्तु है प्रमाण द्वारा जाना जाता है चक्षराधी प्रमाण से जाना जाता है जो वस्तु होता ही नहीं वो नहीं जाना जाता जैसे बंदिया पुत्र है खरगोशा सिंह है दृष्टान दिया है नकाश को सुना दिया है तो ये मंद बुद्धि वालों को इस प्रकार के मुंह हो सकता है आत्मादी बारे में नहीं है आत्मा चार आदि कहा मानते हैं नहीं मानते हैं नहीं ऐसा मानते हैं तब आधार ग्रह आख्याय का आधार है इसके लिए उनको तो बुद्धि को हटाने के लिए मंदबुद्धि को हटाने के लिए आत्मा है ब्रह्म है ये बताने के लिए ये आख्यायिका आगे आरंभ करना चाह रहे हैं ब्रह्म विजितिया इत्यादि जगह तब ही ब्रह्म सर्वप्रकार शास्त्री कोई जो ब्रह्म है जिसको लोग नहीं पटर पा रहे वही क्या है हर प्रकार से सबको शासन करने वाला वही है अंतर्यानी रूप से सबका शासन करता है वही तत्व तदेव ब्रह्म तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकार देवान मनुष्यों की बात सुनो देवताओं को बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं उनके भी शासक है वो प्रशासक है परव देव देवताओं का भी परम देव है देव देव है देव का भी देव है देवान देव देवदेव ऐसा है परव देव ईश्वर और ईश्वर है जो बड़े बड़े माने हुए हैं ईश्वर जाते हैं ईश्वर माने बड़े बड़े राजा आदि जो बड़े बड़े हैं उनका भी ईश्वर है चंद्र सूर्य आदि के ईश्वर जाते हैं उससे भी ईश्वर है उसका भी ईश्वर है दुर्विज्ञ यह दुर्विज्ञ है जानना बड़ा कठिन से दुखी ना विज्ञापन सकम दुर्विज्ञ है बड़े कष्ट से जाना जा सकता है इतने सरल नहीं है घटपड़ को जानना जैसा नहीं जानना जैसा नहीं है खल प्रत्यय जरा अगर बताए जरूरी तो प्रत्यय यज्ञ प्रत्यय है दूसरे ज्ञान बातों से ये प्रत्यय अचो यत् बड़े कठिन से जानने वो क्या है ऐसा है देवाना जय हेतु और देवताओं के जय का कारण बना हुआ है और असुरानाम पराजय हेतु असुरों का पराजय बना हुआ है यही दिखाएंगे आज पराजय हेतु तब कथम वो ब्रह्म क्यों नहीं का तो भी ईश्वर है देवताओं का देव है देवताओं का जय का हेतु है, तो है असुरों का पराजय का हेतु है तथा तो कथम नास्ती तद ब्रह्म कथम वो ब्रह्म क्यों नहीं है जरूर है अतश्य अनुगूलानी ही होता है ये इसी बात को अनुकूल होते हैं आगे का बाकी हमारी कहानी जो आगे की है इसी के लिए अनुकूल के उत्तराऊंग बचाऊ इसी दृष्टि आगे का बातें इसी इतिहाय पढ़ते एक यह दूसरी अथवा आगे की कहानी का तात्पर्य यह है अथवा ब्रह्म विद्या जो पूर्व पूर्वोत्त्म विद्या की चर्चा हुई उसकी प्रशंसा में ली ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए इंद्र जैसे व्यक्ति को तो कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है आगे जो कहानी पढ़ेगा तो पता लग जाए इतने सरल नहीं है बहुत कठिनाई है इसकी प्राप्ति बहुत कठिनाई है कहते हैं यह कि जो संस्थापक महाराज थे टिहरी जाते थे आपका लिखने जाकर पढ़ते थे ऐसा समय इस तरह से प्राप्ति किया था कथम ब्रह्म विद्या स्तुति के लिए अथवा ब्रह्म विद्या स्तुति विद्या की स्तुति प्रशंसा के लिए आगे के वाक्य कथम कैसे प्रश्न हुआ तो कहते हैं ब्रह्म विज्ञानाधि अग्निदय देवा देवाना श्रेष्ठत्व जब ब्रह्मज्ञान जब हुआ तो अग्निवायु इंद्र देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए ये तीन देवता सर्वश्रेष्ठ माने गए ब्रह्म विज्ञान और ब्रह्म का विज्ञान हो गया मनुष्य अग्न देवा अग्नि अग्निवायु और इंद्र एक देव देवता श्रेष्ठत्म जन्म देवा नाम श्रेष्ठत्म जन्मदेवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त करें ततो ततो भी अति इंद्र उसमें भी उन दोनों में से विशेष हो गया इंद्र क्यों? इंद्र ने साक्षात उमा के द्वारा कुछ सुना ये तो इंद्र के वचनों से सुना और बाकी देवताओं ने इनके वचनों से सुना परंपरा से सुना है इसके सभी देवताओं में तीन देवता श्रेष्ठ हो गए तीन में से भी इंद्र अतिश्रेष्ठ हो गया अथवा दुर्भिज्ञ प्रदर्श्यते अथवा ये तीसरी व्याख्या इसका आने का तात्पर्य ब्रह्म दुर्विज्ञ है दिखाया जाता है एवं अज्ञान अति तेजस्वी अज्ञात बड़े तेजस्वी है बड़े बलवान है तेजस्वी उनको भी अति तेजी क्लेशे से से तो ब्रह्म विधि तो हम बड़े कठिनाई से ब्रह्म को जान सके वो भी काफी परेशान जलनी पड़े लोगों को तथा इंद्रो देवान ईश्वरों की शाम और इंद्र तो देवताओं के ईश्वर राजा होता हुआ होता हुआ दीदी उसके भी बड़ी कठिनाई से ब्रह्म को जाना है वो प्रयास जब जाता है ब्रह्म के पास तो ब्रह्म अंतराम हो जाता है पहले दो के साथ तो बातचीत तो करे वो जब देवर के साथ तो बात नहीं फिर भी इंद्र बैठा रहा घबरा करके वापस नहीं आया फिर उमा भारवती के रूप में ब्रह्म विद्या आप करके उसका परिचय कराया अरे वो तो ब्रह्म था जिसको जिस वो को देखने को आप दृष्टि हो गया ब्रह्म ऐसा करके पार्वती ने समझाया था समय हो गया है ये ओमा श महिलाया करोपस